अथ कें प्रयुत ये हो गया था। उसका उत्तर भगवान श्रीकृष्ण ने उत्तर आह काम क्रोध एश एशक। रजो गुण समुभव महाशनो महा पाप्मा विद्यन मिह वैण ये पूछा था बरादी व्योजित तो अनिच्छन भी पापम चरती मनुष्य पाप क्यों करता है किससे प्रेरित होकर केन प्रेरित होते काम स हो क्रोधय ये काम है क्रोधय काम है इच्छा और वो यदि प्राप्त तो नहीं तो होता है तो क्रोध होता है यही काम क्रोध हो जाता है अप्राप्त होने पर प्रतिबंध होने पर वो तो कहाँ से हुआ रजोगुण समुद्भव रजोगुणाद समुदवो यजोगुण से उत्पत्ति होती है रजोगुण अधिकरण ये काम क्रोध होते हैं सत्वगुण होने पर शांत होते हैं रजोगुणा समुद्भवो ये काम से क्रोध से महासन महत असनम इसका आसन है महासन जितने मिले शांत नहीं है और चाहिए जितने में पहले मिलेगा इतने मिल तो इतने मिल मिल जाए तो खुश हो जाने पर और दिखेगा महत आसन हम ये अग्नि में ईंधन डालने पर कितने ईंधन डालने पर अग्नि शांत होती है ईंधन डालते जाओ कितने दिन डालते जाने पर अग्नि शांत हो जाएगी अग्नि पहले श्लोक आया था न जिनको याद है बोलो काम्यवेश ये महासन है काम करो तो। और महापापमा वह पाप का है तो इसको भी पाप कहा विद्य एनम यह वहरीनम यह में संसार में ये शत्रु है बड़े शत्रु है इसको समझो दूसरे शत्रु कुछ नहीं करते जितने ये शत्रु है अपने में ये काम क्रोध जो शत्रु है ये बड़े बहरी है क्योंकि ये पुरुषार्थ अपने से हटा देते हैं। दूसरे बहरी तो कुछ थोड़ा कह दिया कुछ तो दिया किंतु ये काम क्रोध क्या है अपने जो मार्ग है सनमार्ग से हटा देते है ये सब सब शत्रु ऐसा ऐसा जो पहले पूछा था अर्जुन ने कौन प्रेरित प्रेरक हे पुरुष प्रवर्तक प्रवर्तक हे रजोगुण समुण सर यजोगुण सम काम है ये प्रसिद्ध होम येष कहकर कहते ये प्रसिद्ध है कदाचित क्रोध रूपेणी परिणमते क्रोध वे काम ही कभी कोई प्रतिबंध होगा क्रोध हो जाएगा नहीं मेरा दुख दुख हो जाएगा स पुनः कृद स काम कैसा है महासन महत असनम युग समास करना पड़ेगा महत यस्य सु महत्म सुनम सुनेक्य पदार्थ समास हो जाएगा जैसे पीतांबर होता है पीतम अम्बरम यस्य अथवा अच्छा पीता अम्बरा य पीताम्बर लंबोदर होता है लंबम उदरम ये स लंबोदर इसी प्रकार महत असन है भोजन भोजन क्या है विषय जात सब विषय ग्रहण करता है सब विषय की छा करता है काम स महासन महापापमा बड़े पाप का हेतुअ से उसको महापाप कहा पाप, पाप तो नहीं है पाप का कारण पाप के कारण होने से उसमें गौण प्रयोग ये बड़ा पाप है महत पाप से हेतुत्वाद उपचार महापाप महापाप कहा कारण में कार्यवाचक का शब्द है आयुर्वेद घृतम ऐसे कहा घृत आयु है आयु नहीं आयुवर्धक आयुर्वेद के शास्त्र में आया शुद्ध घृत वर्धक रोग निवर्तक होकर के तो वेद में आयुर्वेद घृतम घृत को आयु कहा गया तो घृत है आयु का साधन कारण है इस प्रकार पाप के कारण है काम इसको पाप शब्द से कहा अतह संसारे एनम काम क्रोध रूपेण वैरणम विदि इसको समझो बड़ा शत्रु है अयम प्रारब्धव साद उद्रिक्त रजोगुण कार्य यहो काम क्रोधयो प्रारब्ध के कारण अधिक हो जाते रजगुण रजोगुण का कार्य दो है काम और क्रोध अन्य तरह से व पुरुष प्रवर्तकम काम भी क्रोध है पुरुष का प्रवर्तक न प्रवृत्तिर इच्छाया तो चल रहा है अनिच्छा अनिच्छापूर्वक प्रारब्ध तो अनिच्छा प्रवक अन इच्छा से नहीं न इच्छाया प्रवृति सृष्टि इच्छा संबंधी प्रवृत्ति इच्छा संबंधी प्रवृत्ति नहीं इच्छा नहीं होने पर भी चल रहा था इच्छा नहीं करते हुए क्यों प्रवृत्ति होती है तो उसने इच्छा संबंधी प्रवृत्ति नहीं है अभी तो अनिच्छा है वो काम क्रोध काम भी तो इच्छा है वो विशेष है रज गुण से उत्पन्न होने वाले जो काम क्रोध इससे प्रवृत्ति होती ही प्रवृत्त इच्छा नहीं होने पर भी नहीं चाहता है अनिच्छा अनिच्छापूर्वक प्रारब्ध है इच्छा नहीं करने पर भी जो प्रारब्ध कर्म अत्यधिक उदृष्ट प्रबल हो जाते हैं रजोगुण से इच्छा की उत्पत्ति करती उससे अनिच्छा इच्छा नहीं होने पर ही प्रवृत्व होता है ये काम क्रोध ही है इच्छा संबंधी प्रवृत्ति नहीं अपित तो अनिच्छा संबंधी प्रवृत्ति है <सम्ध> अभी शंका करते इसमें काम क्रोध तो प्रवर्तक कहा गया अनिच्छा प्रार्ध प्रवर्तक न ही कहा गया न काम क्रोधर पुरुष प्रवर्तकत्म लाम क्रोध पुरुष का प्रवर्तक विचार चाषा अनिच्छा प्रार्थ तो अनिछा प्रार्ध तो प्रवर्तक नई्य तस्व प्रवर्तकं तद्वाक्यं पठति भगवान का वाक्य पढ़ते अनिछा प्रारब्ध प्रवर्तक अनिचा प्रार्थना में प्रवर्तक करते हैं, उसका प्रतिवादवा के पढ़ते हैं स्वभाजेन कौंतेय निबद्ध सैन कर कर्त ने अन्मोहात कदिष्यवशोपि <ुणाँ> <णगगी> <निकी ताकाँगी> <sounds> सेन कर्मजन स्वभावन से कर्मण नि सैन स्वभावन कर्मण निबद्ध कर्तु य तथ मुहा कर स्वभाव अपने से अनुष्ठित जो कर्म है वही प्रार्ध बनता है अभी जो फल देने की तैयारी होता है स्वयं जो प्रार्ध अभी फल देने की तैयारी है उसी स्वयं प्रार्ध कर्म से यू ने सी करना नहीं चाहते हो तो भी मुहात अवशो भी तत् वह अनिच्छा प्रारध नही चाहते हुए भी अवश्य होकर के अभिवेक से मुह से अवश्य ही करोगे कौमते संबोधन स्वयन अनुषित स्व कर्मण अपने ही अनुष्ठ क्या कर्म अनुशन क्या वही फल देता है अतव स्वकीय न अपना ही प्रार्ध प्रारध कर्मण प्रार्ध कर्म से निबद्ध सन उसे बंधा हुआ हो यद कर्तनेचि जो करना नहीं चाहते तदप मुहा मोहात् स्वा अभिवेक अभिवेक से अवश्य पर होकर के अभिवेक अधीन होकर के करोगे अतो अनिच्छा प्रारब्धम अस्ती अभ्य गंत भाव यही सिद्धवा अनिच्छा प्रार्धे जेच्छा न हो न पी प्रवृतिजनक अनच्छा प्रार्धे प्रवर्तक इधा प्रारब्धमस्ती परेचा प्रारब्धे ये भी कहते नानीछनों ने परिण्य संयुता पूर्व कर्म ही इच्छा तो न इच्छा भी नहीं अनिच्छा भी नहीं दो प्रकार प्रार्थ हो गई स्वेच्छा प्रार्थ और अनिच्छा प्रार्थ कभी कभी इच्छा भी नहीं है और अनिच्छा भी नहीं है कि पर दाक्षिण्य संयुक्ता पर केवल दाक्षिण्य है कृपालुता।, कृपालुता पर केवल कृपालुता पर सहमति के लिए संयुक्त होकर के सुख दुख भजनती सुख दुख प्राप्त करते भोगते है होता है ये तक परीक्षा पूर्व कर्म ही एत ही परीक्षा पूर्व कर्म परीक्षा पूर्वक कर्म ही प्रारंभ कर्म ही इच्छा अनिच्छा नहीं होने पर भी पर सहमति के लिए पर कुछ है। उसके रूप कृपा करने के लिए कर लेते हैं दुख सुख भोगते ये हो गया परीक्षा पूर्व कर्म अनिच्छा तो भी न भजनती इच्छा तो न भजती अनिच्छा इच्छा से नहीं किन्तु पर दक्षिण संविता तीत अर्थ में उसकी प्रीति के लिए प्रसन्नता के लिए आग्रह करता है ठीक है दुख दुखी अतः ये तुखादि भोग हेतुभूत परीक्षापूर्वक प्रार्धम प्रसिद्ध <coughs> सुख दुखादि भोग हेतु परीक्षापूर्वक प्रार्ध प्रसिद्ध है अतएव दोसदर्शन सत्य भी प्रारब्ध से अपरिहार दो सदर्शन होने पर भी प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा तच्छा जनकत्व न निवारित शक्न जो प्रारब्ध कर्म है वो तो फल देने के लिए सुख दुख जनक होने के लिए उसके लिए जितना आवश्यक इच्छा जनकत्व है इसका वारण नहीं कर सकते हो संतो नचे संयुता नब तो भी दो अपनी इच्छा अंगीकार ज्ञान होने के बाद भी इच्छा यदि मानेंगे प्रार्थ कर से इच्छा हो सकती कहा तो किम इच्छा न में सृति स्पष्ट कहती किमिच्छन इच्छा नहीं करेगा किसकी इच्छा करे कस्य काम है शरीर मन समझे तो पहले कहा वो श्रुति का विरोध होगा इस संकटे कथम तरी कथम तर कि छा निषेध्य नेछा निषेध किं तुच्छा बाधो भर्जितीजवत कथन तरी किम इच्छा नीति एवं इच्छा निश्चित द्वारा किम इच्छा में कच्चे कामया भी क्या गया किसकी इच्छा करे कौन इच्छा करने वाला इच्छा का निषेध किस करते ये शंका होने पर उत्तर है ना निषेध इच्छा का निषेध नहीं है किन्तु इच्छा बाद हो। इच्छा का बाद हो जाता है इच्छा का बाद क्या है इच्छा का मिथ्या इच्छा कोई सामर्थ्य नहीं है इच्छा का बाद भर्जित बी बीज जलाया कुछ डालने के लिए बोलने के लिए उसका तो भूल दिया फिर डालो कितने दिन, दिन अंकुर आएगा भर्जित बीज जैसे अंकुर नहीं जाने का नहीं होता है इसी प्रकार इच्छा का बामि क्षण कैसे काम है जो इच्छा होने पर भी इच्छा से आगे कुछ फल नहीं होगा आगे विपद जनक नहीं है ये गया टीका में किमिचन इतने नाक्य न ना, कथम इच्छा अभाव वर्णित तो ये शंका होगी इच्छा का अभाव कैसे कहा गया सिद्धांतिर दिता न अने इच्छा भाव दीये इच्छा का अव नहीं कहा जाता है किंतु कि मतलब इच्छा होने पर भी सामर्थ्य समर्थ प्रवृत्तिजनक तो इच्छा आगे कुछ फल का नहीं होती प्रवृत्ति का जनक नहीं बोध्य ज्ञाप्यते ज्ञानकते नेा निचे स्वेण सत्या स्वरूप उसमें कोई सामर्थ्य नहीं आगे कुछ देने के लिए इसमें दृष्टांत तो देते हैं रहने पर भी सामर्थ्य रहित थे दृष्टान्त आ बीज बीज रहने पर भी उसमें अंकुर सामर्थ्य जैसा नहीं है ऐसे ज्ञानी इच्छा होने पर भी इच्छा आगे कुछ प्रवृत्ति जनक नहीं है कुछ दुख जनक नहीं है एक आ गया हो संक्षेपेण उत्तम अर्थम प्रपंचे थी। जो संक्षेप से कहा गया उसको विस्तार से कहते बी बी जानी जानी भर्जिता तो बीजा सन्त कार्यक्र विच्छा तथे सत्तबोध न कार्यकृत भर्जिता तो बीजा सही भर्जित बीजते कि अकार्यक्रा च कार्यकर है अंकुर जनक अकार्यकारी भर्जिता बीजा सही विद्वदीक्षा तथे विदीक्षा से समझने अन्य कुछ कार्य कर नहीं है असत तो बोधनाथ न कार्यकृत जो ईष्यम पदार्थ है वो असत्य मिथ्या है उसके ज्ञान बोध हो जाने से इच्छा कार्यकृत आगे इच्छा बाधित हो जाने से आगे दुख जनक नहीं होती है यथा बीजाने बीजा स्वयं स्वरूप विद्यमान्य भर्जित भूज दिया बीजों को स्वरूप रहने पर भी न अंकुरादी कार्यकार अंकुरजनक नहीं तथा विद्या, विद्वत ज्ञानी स्वयं विद्यमान रहने पर भी इसमान पदार्थ से असत तो ज्ञान न जो इच्छा का विषय पदार्थ वो मच्छा निश्चय हो जाने पर इच्छा बाधित तो हो गई केवल प्रार्ध कर्म से तो इच्छा करता है जितने इच्छा बाधित इच्छा करते ही जानता है मिच्छा है न व्यसनादि व्यसने विपत्ति दुख आदि जनक नहीं है नरे विदुषा इच्छे व नांगी कर्तव्य यदि इच्छा का कोई कार्य नहीं है कार्य कर नहीं है तो इच्छा नहीं मानी चाहिए फलाभाव आप फल यदि तो इच्छा क्यों मानी आशंक फला भाव असिध असिधो फला नहीं फल है क्या फल है भोगलक्षण फल सदभाव है तो भोग रूप फल है आगे कुछ इच्छा से दुख नहीं है आगे कुछ हानि नहीं है किंतु भोग रूप फल से सब दृष्टान्त महादृष्टान के साथ दग्ध बीजमे भक्षणु विदिच्छाप्योग कुसनम बहुम भक्षण विश्व दग्ध बीजम जो बीज दग्ध मतलब भरजित जल ज्ञानी भूजा हुआ अंकुर होगा नहीं, नहीं। अरो चना भूज दिया अंकुर तो नहीं होगा क्या सोते भक्षण आये उपयुजते भक्षण के लिए उपयोग तो होता है इसी प्रकार से मेरा विद्वत इच्छा विद्वत की इच्छा है अल्पभोगम कुर्या तु तो भोगजनक होगा न बहु व्यसनम व्यसन दुख आदि जनक नहीं है लोक में जो दिया दग्धम दग्धम जी बीजम दगधम का है तो भर्जित नस्म हो गया ऐसा नहीं भूजा हुआ व्यसन क्या है विपद आदि रूपम बहुविधा भी विभिन्न प्रकार ये कोष व्याख्या गया है व्यसनम विपदे भ्रंसे दोषे कामजो को विधानस ने कहा व्यसन विपद के लिए विपद में भ्रंश नाश में दोष ने काम को जब कोपज दोषे काम से होने वाले कोप से होने वाले दोष को भी व्यसन कहते ऐसे व्यसन विपद अथवा अच्छा दोष जनक नहीं है इच्छा जनक नहीं विद्वत इच्छा ऐसे दोषजनक नहीं है न व्यसन बहु केवल भोग के लिए हो इच्छा से भोग हुआ और आगे कोई दुख नहीं है विपत नहीं है दोष नहीं सा कहा किन् जो प्रारब्ध कर्म है भोग के द्वारा आगे कुछ दुख जनक होगा ननु कर्मेव भोग द्वारा व्यसनमति जनित जो प्रारब्ध कर्म है भोग दे करके आगे दुख दोष जनक होगा इतिहास के उत्तर देते है भोगे नरिता प्रारब्धम कर्म कर्म सत्यता हीय भोसतता भ्रांत्या व्यसनम त्र जायते सत्यता भ्रांत्या भोगे नरितार्थवाद प्रारधम कर्म ही प्रार्ध कर्म भोग दे दिया प्रार्ध चरितार्थ हो गया ही प्रार्ध कर्म का भोग दे देना कर्म साम्त हो गया और व्यसन कब होगा भोक्तव्य तो सत्यता भ्रांत्या तत्व व्यसन हो जाएती भोक्तव्य तो विषय में सत्यता भ्रांति होने पर आगे दुख आदि होता है और भोग्य वस्तु में है निश्चय होने पर आगे कोई व्यसन नहीं है विवेकी को निश्चय हो गया मिथ्या है केवल भोग हो गया कर्म समाप्त हो गया और व्यसन विपत्ति दोष आदि नहीं होता है क्यों क्यूँकी भोक्तव्य जो भोग्य वस्तु उसमें सत्यता की भ्रांति होने पर ही दुख दोषजनक होता है विवेकी को ऐसी भ्रांति है प्रारब्ध कर्म भोग मात्र हेतुत्वाद करना केवल भोग का हेतु ही सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार है भोग ना व्यसन जनक तुम प्रार्ध कर्म व्यसन जनक नहीं है दोष जनक नहीं वो केवल सुख दुख दे दिया कुत व्यसन जन्म फिर व्यसन दोष जन्म दुख जन्म किस है भोक्तव्य सत्यता भोग्य वस्तु में सत्य भ्रांति होने पर भी आगे दोष है और मिथ्यात्म निश्चय हो गया तो और व्यसन नहीं ज्ञानी का कारण केवल भोग देगा त्र तस्म विषय ते तस्मिन विषय व्यसनम जाये व्यसन का हेतु क्या भ्रम विषय में सत्यत्व भ्रम है उससे व्यसन दुख होता है दोष दुख होता है भोग्य में सत्यत्व तो भ्रम होने से तो व्यस्व के हाथ हो गया भ्रम और तो भ्रम को देखाते हैं अभिव्यक्की को कैसे भ्रम होता है महाविनश्यं भोगो भोगो वर्धता मुत्तरो मा मा भ्रमा। भ्रमा। मा भोगो, मा मां विघ् प्रतिबध्नुस्माति भ्रम अय भोग विनश्य नष्टु ऐसा हमेशा रहे खाली रहे नहीं उत्तरोत्तरम वर्धतान पहले तो नष्ट नहीं हो ऐसा रहे फिर खाली रहन से सुख नहीं है समान होगा तो सुख है नहीं।, नहीं है आगे बढ़ना चाहिए <laughs> आज कुछ बहुत सुख मिलेगा ऐसे हमेशा ऐसा रहे फिर हमेशा रहेगा तो फिर क्या लाभ हुआ और बढ़े अयम भोग नर्धताम और कोई विघ्न नहीं है माँ विघ्न प्रतिबद्रंतु बिकने आएंगे तो प्रतिबंध होगा ऐसा नहीं हो और अस्माद धन्यश्मी अ बड़ा आनंद धन्य अस्मि अस्मादिति भ्रम यही भ्रम है ज्ञानी ऐसा नहीं मानता है यानी ज्ञानी हो गया ये भोग करने से क्या है इसमें इसमें क्या है खाद्य विचार करता है इसमें ऐसे विचार क्या खा क्या होगा ऐसे कितने खा हिसाब करेगा जन्म से लेकर अब तक कितने खा लिया हिसाब करो चिनी कितने पेट में गया खटा कितने गया दूध कितने पिया हिसाब करो तो कितने बोरी बोरी होगा कमरे में रखने के लिए जागर नहीं होगा जन्म से हिसाब करो वर्ष में कितना होता है चावल लोटा दाल घी तेल आदि ऐसे हिसाब करो एक बार बैठ बैठ करके छोटे में वर्ष में कितने होता है और कितने वर्षाई हो गया और कितने खाया और सब पदार्थ यदि इकट्ठी रख दिया जाए आपके सामने तो कितना देखो क्या दिखता है तो ज्ञानी विचार करके दिखता है कुछ नहीं है, और अज्ञानी बनता है ओह ऐसा ही चले और आगे बढ़े इसके कोई विघ्न नहीं हो बड़ा मे धन्य बड़ा खुशे अहम भोग मिन एस उत्तरो वर्धना उत्तर बड़े विघ्न से नबंधक न्यू अच्छे हम नही करें मत अस्मद भोगाद अहम धन्यारोस् मेधन्यसूप्रम होता है त्यसनमी धन्यो ये आगे एक श्लोक उच्चारण कर दे इसको सब याद करना ये या अलग से दो दिन छुट्टी अष्टमी है भावि भावि भावी भावि तद भावी भावी चेन्न तदन्य था चिंता विषाघ्नो व्यम बोधो भ्रम निवर्तक बोधो भ्रम निवर्तक चिंता बोधो भ्रम किसके लिए प्रयत्न करना चाहते हो? प्रयत्न क्यों होती ये विवाद नहीं आप बताओ तो प्रयत्न किस लिए करना चाहते पहले बताओ <laughs> प्रयत्न किस करना चाहते है नयत्न किस लिए करना है बोलो तो हमें पाको याद नहीं करेंगे तो हो जाएंगे प्रारंभ जितनी होगी तो तो प्रारंभ करना किसके लिए कहा गया सुख दुख भोग के लिए श्लोक याद के लिए कहा सुखद होता है सुखद दुखद जो होता है आप श्लोक याद करो नहीं करो तो प्रार्वध कर्म देगा ही समझ आया सुखद दुखद देने में प्रार्वधकर्म निश्चित है वो कम ज्यादा नहीं होगा और श्लोक याद करना पुरुषार्थ करना धर्म परमात्मा चिंतन करना अपने जो करेंगे तो धर्म होगा उसके लिए स्वतंत्र कोई करेगा नाम चिंतन जप किया भगवान का ध्यान किया वो प्राय कर्म करेगा वो अपने फल मिलेगा किंतु सुख दुख जैसे आपको श्लोक याद करते समय भी यदि प्राय से पाप कर्म है लोग निंदा करेंगे देखो ये श्लोक क्या करता है बैठ के श्लोक रटता रहता है आता तो कुछ नहीं श्लोक खाली रटता है नहीं तो बोलेगा देखो अब पंडित बनता है लोग निंदा नहीं करते पाप कर्म तो निंदा करेंगे और पुण्य कर्म है तो बड़ा श्लोकों को कहेंगे आए बड़ा श्लोक अच्छा याद करता है बहुत उच्चा करता प्रशंसा भी करेंगे प्राय कर्म अब दोनों पड़ जाए ना श्लोक याद करने तो सुख मिलेगा दुख मिलेगा बता दोनों सब प्रार्थ करने के अनुसार मिलेगा और कभी प्रार्थ में है लोग अच्छा हो जाएगा सब तो लोग खुश होंगे और में तो कभी याद होगा भूल जाता है जाता है तो में दुखी होता है आद तो क्या है हिंदू भूल जाता है ना नहीं होता है नहीं बहुत याद किया याद करते हैं बोलोगे अपना तो लज्जित तो होता है <laughs> कि ओ याद सुखदुख के लिए प्रार्थ कर प्रयत्न करना है सनमार्ग में चलने के लिए परमात्म प्राप्ति के लिए वो प्रार्वर्ध करें प्रार्थ से आपको बुद्धि मिल गई सामग्री मिल जाती है ये मिलने के बाद उसका उपयोग करना अपने कोई उपयोग करके सदुपयोग करके सनमार्ग में चल सकता चल चल है कोई दुरूपयोग कर सकता है करेगा तो नहीं प्राप्त करेगा सन्मार्ग नहीं जा सकता उसके लिए और जो साधारण लोग ग्रस्त लोग हैं वो पुरुषार्थ करें उनके लिए जो परमात्मा प्राप्ति जाता है उसके लिए तो सुख दुख के लिए छोड़ दो निंदा स्तुति धन संपत्ति सुख दुख भोजन रहना ये सब प्रारंभिक दिन है उसके लिए चिंता छोड़ दो फिर और क्या चिंता करना बोलो? निंदा, बोलू नि वस्त्र आदि जो प्रार्थिक अनुसार मिलेगा और साथी को फिर क्या चिंता करना है अब परमात्मा चिंतन करना चाहिए ये ज्यादातर क्या होता है परमात्मा चिंतन छोड़ करके ये सोचते है कैसा करेंगे आगे कहाँ रहेंगे फिर जाएंगे कब तक ऐसा रहेंगे कोई छाया बनना चाहिए ऐ रोटी खेतर की रोटी कब तक तो खाएंगे <laughs> कुछ तो होना चाहिए ऐसे ऐसे कब तक तो रोटी खाएंगे ऐसे चाहे थोड़े दिन रहा वो देखा यार ये रोज रोज यही रोटी है <laughs> कहाँ आएगा तो गेहूँ की रोटी जो भी सब खाते हैं केंद्र किन्तु की वासना है उसे नहीं रह सकता अरे जो लोग किसी नए लोग खेतर की रोटी खा खा करके पर जीवन मुक्त हो करके गए है रहते और कब तक खाए क्या जीवन पर उनको क्या हो जाता है जब ए, एक साल उस क्षेत्र रोटी खाने पर आपका चल गया स्वास्थ्य ठीक तो रहा तो सारा जीवन भर क्या बिगड़ जाएगा क्यों सगाना कब तक खाएंगे <laughs> ये विचार करना चाहिए कब तक हम भोजन के पीछे पड़ेंगे कब तक हम इधर उधर भटकेंगे ये विचार नहीं होता है कब तक ऐसे दुख से रहे कब तक दुखे से नहीं रहे तप करना ही चाहिए दुख प्राप्त करना है परमात्मा प्राप्ति के लिए दुख तप से प्राप्त होता है वो सुख प्राप्त करने से नहीं होता है सुख यदि मिल जाता है परमात्मा की कृपा नहीं समझोग दुख मिलता है सप होता है तो वो ठीक है इसलिए प्रार्थक के लिए छोड़ करके सुख दुखों को अपना मार्ग में चलना पड़ेगा अब एक चीज सब ध्यान रखना पुस्तक में नहीं लिखना जो जो शब्दार्थ बताते हैं, नोट में लिखो उसको रटकर याद करो सभी ग्रंथ तैयारी होता है अब पुस्तक में रहते पढ़ते समय लिखी अर्थ लोग ऐसा गाता है और बाद में पुस्तक के बिना अर्थ नहीं आएगा इसलिए अर्थ नोट में देखो याद करो पुस्तक में नहीं लिखना वो सुबह साधारण लोगों का भ्यास पुस्तक में सब लिख ले अब तर नोट में देखना पुस्तक दे तो बेहसा रहेगा पुस्तक देखो कहीं एक बिल्कुल कहाँ रहता है देखो पुस्तक देखो ऐसे में ऐसे नहीं लिखना कोई नहीं लिखना